देवी भागवत नवम स्कंध गंगा के ध्यान और स्तवन का वर्णन आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्रशास्त्र के निर्माण में लग गए प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा यह विचार उनके हृदय में गूंजने लगा उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर वह उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह कालसूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहाँ रहना पड़ेगा ब्रह्मण गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात पर ब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहाँ प्रकट हो गए उन पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही वे उनकी स्तुति करने लगे इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया तत्पात समयानुसार भगवान शंकर ने मुक्तिदीप अर्थात मुक्ति को प्रकाशित करने वाले सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया नारद इस प्रकार संपूर्ण परम गुरु प्रसंग में तुम्हें सुना चुका यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण रूप होकर गंगा बन गए थे गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है जो भगवान श्री कृष्ण राधा ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह रहने का सुअवसर इसे प्राप्त हो गया श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं